कृष्ण यजुर्वेद दिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय बल्य में हैं चतुर्दश मंत्र का अवतरिका देखे थे टीका में था क्रमण एवं विषयदोषदर्शन अभ्यास चाह्यक अतक सती प्रबलापनकर्तु कूषा सिद्ध्य विषय में दोष दर्शन करने से इंद्रिय इंद्रियिमुखी होते हैं जब विषय में द्वष दर्शन होगा तो उससे द्वेष होने से इंद्रिय अपना गोलक में प्रत्याहित तो हो जाएंगे और गोलक में ही रहेंगे व्यापारी तो, तो नहीं होगा उनका व्यापार का प्रभिलापन प्रकर्षण बिलापन हो जाएगा विलय हो जाएगा जा व्यापार का विलय होगा इंद्रियों का विलय नहीं होगा रह जाएंगे इंद्रिय तो गोलोक में स्थिर रहेंगे होने पर कर्तु कह पुरुषार्थ सिद्ध इसको कहते हैं इंद्रिय व्यापार में चले जाते हैं इंद्रिय विषय में चले जाते हैं कहते हैं इसको वासना कहते हैं ये मुक्ति का उपनिषद में ये मंत्र है दृढ़ त्यक्त यदा यदादान पदार्थान वासनाशा प्रकृतिता वासना का संज्ञा दिया गया मुक्ति को उपनिषद में दृढ़ भावना या त्यक्त पूर्वापर विचारणम अर्थात भावना भावना अर्थात तो अंदर में भावो, भावो अर्थात तो मन का स्थिति इतना दृढ़ हो जाता है कि त्यक्त पूर्वापर विचारणम तो यह करने से यह आगे क्या होगा इसका क्या परिणति नतीजा क्या होगी ये सब विचार छोड़ करके यद आदानम पदार्थान आदानम अर्थात तो खाली हस्त इंद्रिय से नहीं है इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करना है पदार्थ कोई भी इंद्रियो का विषय को जो ग्रहण करते हैं वासना सा तो वासना का जाता है जब दृढ़ भावना होगा रुकेगी नहीं वो तो ये तो अब तो देखना ही है सुनना ही है करना ही है इसको खाना ही है वो तो चलेगा फिर और ज्यादा कर लेगा सुबह सुबह इडली मिल जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो फिर पाठ में आना भी कठिन हो जाएगा तो आगे मंत्र आएगा परांची खानी बेत्रीनाथ स्वयंभू तो जो इसको नियंत्रण करेगा वही इस मार्ग में चलेगा प्रारब्ध के बल में तो सामने में भोग्य पदार्थ आ जाएगा किन्तु कह जाएगा बाबा जी उसमें पढ़ना नहीं पढ़ गया तो फिर गया किसलिए निकले थे घर से और कहा चले जाते हैं भाष्य में एवं पुरुष आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम यन मिथ्या ज्ञान विजृंभी क्रियाकार फल रक्षण स्वात्मनि रज्जु रज्जु स्वात्मयाथात्म्य जान मरीच्युदकज्जुसर्प गगनमीव मरीचिज्जुगगनस्वदर्शन स्वस्थ प्रशातात्मातृत्यो यतर्शनाथम अनादिविद्या प्रसुक्ता जीव के लिए ये कहा जा रहा है आरम्भ से एवं पुरुष आत्मनि प्रविलाप्य सर्व प्रभिलाधकु आत्मनि अर्थात जो भी ये सारे इंद्रियों को विलापन करके अंतिम में पूर्व मंत्र में जो कहा गया तद ये शांत आत्मनि इसी प्रकार की पूर्व मंत्र में दिखाया गया प्रक्रिया से सब को आत्मा में प्रविलापन करके अर्थात तो अस्मि हम इस प्रकार की किसको प्रविलापन करेगा नाम रूप कर्म नाम चा रूपम चा कर्म कर्म च च च रूपम इति कर्माणि विग्रह कैसे कहेंगे त्रयो अवयवा हाँ। यन यह नाम त्रय कर्म त्रय कहाँ से आ गए कहते हैं यह मिथ्या ज्ञान विजृंभितम मिथ्यान च यहाँ पदच्छेद इस प्रकार करेंगे मिथ्या च तद अज्ञानम छेन विजृंभी उससे विजृंबित विजृंभित अर्थात अनायास प्रकट तो विजृंभ का अर्थ हिंदी में कहते हैं जिसको जमाई तो वो लेने के लिए आयास नहीं होता है वरु वो लेने से थोड़ा आयास शिथिल हो जाता है तो जो थकान आ जाता है कहते हैं थोड़ा घट जाता है मिथ्या से विजृंबित विजृंबित अर्था प्रकटित क्रिया क्यों कह दिया पदार्थों को कहा जाता है यहाँ अज्ञानों को भी अनिर्वचनीय कहना तात्पर्य है इसलिए कह दिया गया मिथ्यान उससे विजृंबित प्रकटित किया क्रियाकार यही जगत का स्वरूप है क्रिया कारक फल तो कारक है मैं करता हूं आगे सब संप्रदान अपादान अधिकरण कर्म करण ये सब कारक के द्वारा क्रिया करू क्रिया करके फल यही हो गया जगत ये सब मिथ्या ज्ञान का प्रकटीकरण है यह जो मिथ्या ज्ञान से क्रियाकारक फल रूप का ये जगत दिखता है नाम रूप क्रियात्मक इसका कैसे प्रविलापन करेंगे कहते हैं स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न स्वरूप का याथात्म्य ज्ञान अभी अहम ये ज्ञान तो सबको हो रहा है किंतु ये विशिष्ट अहम याथात्म्य अर्थात तो जो शुद्ध में हूँ चिद्रूप उस ज्ञाने न प्रविलाप, प्रविलापन करके प्रथमे दे दिया था एवं पुरुष प्रभिलाप्य प्रभिलाप्य का अन्वय यहाँ करना है दृष्टांत तो दिखाते हैं मरीची उदक रज्जु सर्प गगन इव मरीची उदक इसका प्रबिलापन करेंगे रज्जु सर्प इसका प्रबिलापन करेंगे गगन मल इसका भी बिलापन करेंगे किसमें कहते हैं मरीची रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव मरीची का दर्श, मरीची दर्शन हो गया तो मरीची उदक चला गया अर्थात निश्चय हो गया ये तो भूभाग में स्थल भाग में सूर्य का मरीची मरीची किरण ये किरण केवल जल रूप से दिख रहा है मरीची का निश्चय हो गया तब मरीची का नहीं मरीची का ष्ठी मरीची उसका अगर निश्चय हो गया फिर उदक उदक सत्य रहेगा नहीं रहेगा आगे रज्जु रज्जू का दर्शन होने से किसका सत्यता चली जाएगी सर रज्जु सर्प कहा था सर्प का इसी प्रकार की आगे गगन का स्वरूप गगन ये तो निरूप है इस प्रकार के निश्चय होने से उसमें जो मल दिख रहा है वो सब भी प्रभिलापन हो जाएगा उसका स्वस्थ ये दृष्टांत तो दे दिए बीच में तो स्वात्मा यथात्म्य ज्ञान ऊपर दिया था उसके बाद दृष्टांत तो दे दिया है तो स्वात्मा यथात्म ज्ञान नीचे कहते हैं स्वस्थ अभी स्व का जो याथात्म्य ज्ञान याथात्मी अर्थात यथात्म था स्वभाव अर्थात यथास्वरूप तो स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने से अब वो स्वस्थ हो जाएगा नहीं तो अस्वस्थ रहेगा बीमार कहते हैं तो हम अपना स्वरूप से च्युत हो गए हैं तो च्यूत हो जाने से अस्वस्थ हो जाते हैं पुनः जब याथात्म ज्ञान हो जाता है स्वस्थ हो जाते हैं प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवती प्रशांतात्मा कृतकृतियों भवति पुरुषः आरंभ में बाकी में था प्रशांतात्मा पुरुषः कैसे समास करेंगे प्रशांत आत्मा यसे आत्मा शब्द का अर्थ अंतकरण क्योंकि स्वरूप तो सर्वदा प्रशांत है ही उसके लिए विशेषण देना आवश्यक नहीं है अंतकरण उसका प्रशांत हो जाएगा शांत हो जाएगा भवति कृतकृत कृतम ये नृतकृत्य हो जाएगा प्रशांत आत्मा आत्मा के लिए विशेषण प्रशांत महान ये सब आत्मा के लिए विशेषण नहीं बनते हैं क्यों कहते हैं कि इसका कभी व्यभिचार होता ही नहीं संभव व्यभिचाराभ्या अभ्याम स्याद शीतेन न चोष्ण न क्वा विशिष्यते भी है विशेष्य विशेष्य करते हैं तो निजंत शिष्यत कर्म कृतकृत्यो बहुत यत क्योंकि इस प्रकार होता है आत्मा का स्वरूप ज्ञान होने से कृतकृत्य होता है अतः इसलिए क्या करना है तद दर्शनार्थं। तद दर्शनार्थं। तद किसका दर्शन करेंगे आत्मा का दर्शनार्थम अनादिविद्या अनादि अविद्या से प्रसुप्त हुए हैं जो जीवा अभी उनको संबोधन करते हैं अनादि अविद्या प्रसुक्ता जीवा संबोधन करते हैं मंत्र में यहाँ संबोधन दिखाते हैं अनादि ये मांडुक्य का प्रसिद्ध श्लोक है ना अनादिमा या सुक्तो यदा जीव प्रबुद्ध्यते अजम निद्रम स्वप्नम मद्वेतम बुद्ध्यते तदा ये मांडुक्य का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये अनादिमाया सुक्त माया है और अनादि जीव जब प्रबुद्ध हो जाता है ज्ञान प्राप्त करके जम ये अजम अनिद्रम अश्वपनम ये ब्रह्म आत्मतत्व का अनुभव कर लेता है यहाँ यही बात कह रहे हैं मंत्र भी उतिष्ठित उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत शिविर धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवदी उठत ये कहाँ का रूप हो जाएगा उत्तिष्ठत लोट का मध्यम पुरुष बहुवचन कह रहे हैं उत्तिष्ठत श्रुति हम सबको कह रही है अर्थात उत्तिष्ठत अर्थात उठ जाओ ऐसा तो उसका सामान्य अर्थ है किन्तु यहाँ उठ जाओ अर्थात ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना तो आगे है जागृत तो ज्ञान की दिशा में अभिमुख हो जाना ज्ञान में अभिमुख हो जाना अर्थात श्रवण में प्रभुत्व होना तो श्रवण श्रवण भी एक ज्ञान है श्रवण अर्थात इसके द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण करना इसको श्रवण कहा जाता है तो ये भी ज्ञान रूप है उसमें कोई विधि नहीं हो पाएगा यहाँ लोट कहते हैं विधि कहते हैं तो कहा जाएगा जब कहा जाता है सुनो अर्थात तो उसमें विधि करते हैं हमारा कान खुला है और हमारा ये कोई दोषग्रस्त नहीं है शब्द अगर है तो ये ग्रहण करेगा ना हम चाहेंगे ग्रहण न हो रुक जाएगा तो इसलिए सुनो कहने का ये विधि करने का क्या लाभ है और तो, कैसे? हाँ, तो ये विधि करने का व्यर्थ है क्योंकि जहाँ पुरुष तंत्र नहीं है वहाँ विधि कैसे करेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए अभिमुख हो जाना तो यहाँ कहते हैं उत्तिष्ठता अर्थात तो ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाएंगे ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाएंगे अर्थात आलस्य प्रमाण छोड़ करके आकर के बैठ जाना है कहीं मन इधर उधर चला गया तो चला गया चला गया उसके ऊपर तो नियंत्रण रखने के लिए हम अभ्यास नहीं किए उपासना उसके लिए आवश्यक है तो उत्तिष्ठित अर्थात ज्ञान के लिए अभिमुख हो तो जाएंगे आगे जाग्रत जाग्रत अर्थात तो उसका अर्थ भाष्यकार कहेंगे अज्ञान नाशयता अज्ञान का नाश करना है तो, तो जागृत हो जाना है तो प्रथमे ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाएंगे आगे अज्ञान का नाश करेंगे ये ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाएंगे वो भी कैसे संभव होगा आगे कहेंगे उसका प्राप्त वरान निबोधत वरान वरान श्रेष्ठान आचार्यन आचार्यन कहेंगे भाष्यकार के अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो अनुभवी है उनको प्राप्त करके प्राप्त कैसे करेंगे कह देंगे उपगम्य श्रद्धया तो उपगम्य उपपूर्व का गम धातु सर्वदा समर्पण भाव के साथ होता है अर्थात तो शिष्यत्व ने समर्पित होकर के निबोधत निबोधत ये भी कहाँ का रूप है ये भी लोट मध्यम पुरुष वही वो ही उत्तिष्ठत जागृत निबोधत यह सब लोट मध्यम पुरुष बहुवचन है तो ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना और अज्ञान को नाश करना है और कहते है इतना आसान बात नहीं है क्वर से धारा इसको दृष्टांत तो देते हैं जैसे क्षूर क्षूर अर्थात तो जो मुंडन करते हैं उसका धारा धारा अर्थात तो उसका जो धार होता है निशिता और वो भी निशिता आजकल का तो निशिता निशान करना जरूरत नहीं होता पूर्व काल में आप लोग देखे नहीं होंगे जब रूहा का होता था तो वो साथ में वो रखेगा साण रखेगा पत्थर होता है बालू वाला पत्थर होता है उसमें ऐसा करेगा मुंडन करने से पहले और ठीक नहीं करेगा तो जो ऐसा करेगा लगेगा आपका चमड़ी जाए साथ में तो आप लोग का जमाना में वो सब देखे नहीं होंगे तो कहते निशिता आप लोग आज का दिन में इसको समझना कठिन है क्योंकि निशिता कभी होता तो कहेंगे कहाँ होता है ब्लेड तो खरीद चलिए नींद थोड़ा खुल जाए इडली का नींद थोड़ा ज्यादा हो जाता है न निश्चिता निश्चिता अर्थात शिवरा का धारा और वो भी तेज किया गया है तीक्ष्ण है जैसे वो कठिन है दुर्त्यय दुखे न वो जो क्षूर का धारा होता है उसका अत्यय अर्थात पार करना तो उसको पार करना जैसे कठिन है उसके ऊपर पांव रख कर चलना ही कठिन है मतलब रखा ही नहीं जा सकता कहते हैं वो जैसा ही है ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग है दुर्गम पथ तो ये पथ पथ अर्थात दुर्गम तो एक दे दिए और पथ कह करके द्वितिया बहुवचन दे दिए अर्थात दुर्गम पंथानम क्योंकि ज्ञान मार्ग है कवयो बदंती कवै क्रांतदर्शी जो पार हो गए हैं जो लोग पार हो गए हैं वो हमको कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है अर्थात क्षूर का धारा जैसा है और वो भी तीक्षणीकरण हुआ है तो उसमें पाँव रखना इतना आसान नहीं है तो कितना अर्थात इसमें चाहिए महत्व बुद्धि चाहिए कितना लगन कितना परिश्रम चाहिए ये प्राप्त करने का कवयो वदंती दृष्टांत तो भी दे दिए कितना कठिन दृष्टांत भाष्य में उठत उत्ति उत्तिष्ठत अर्थात ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाओ हे जंत बहत ये जन्यते इति जंतु जनधा से तुन प्रत्यय कर्ता में होता है हे जन सभी को कह रहे हैं उत्तेष्टता का अर्थ आत्मज्ञानाभिमुखा भवतः आत्मज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना अर्थात श्रवण में प्रभुत्व होना श्रवण में प्रभुत्व वही होगा जो साधन चतुष्ट दृढ़ करेगा और उसके लिए भी निष्काम कर्म चाहिए तो इसलिए निष्काम सेवा कहा जाता है निष्काम सेवा करने से तभी साधन चतुष्ट होता है साधन चतुष्ट होने से श्रवण कर सकता है ये सब ऐसे उसका परंपरा प्रक्रिया है कहीं अगर एक कड़ी हमसे छूट गई तो फिर आगे हम पाँव नहीं रख पाएंगे रखने से भी वो डगमगाते रहेगा रहेगा कभी तो गिर जाएगा फिर पाँव रखेगा फिर गिर जाएगा तो अर्थात तो सभी को ठीक करके लेके चलना है इसका में सेवा करके आगे साधन चतुष्ट को दृढ़ करना तो आगे फिर श्रवण आदि निर्विघ्न हो सकता है नहीं तो बार बार विघ्न आता है आगे कहते हैं जागृत जाग्रत अज्ञान जागृत शब्द का अर्थ कह रहे हैं भाष्यकार अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वानर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुत अभी क्षय कुरुत दे दिया क्षय ये क्षयम कुरुता मिला करके ये क्रियापद हो गया तो अभी अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वानर्थ बीज भूताया सब समानधिकरण है इसमें क्या विभक्ति लेंगे अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वानर्थ बीजभूताया क्षय कुरुत इसका क्षय करिए तो अज्ञान निद्रा का ये अज्ञान निद्रा उसका स्वरूप कैसा है कहते हैं घोर रूपा तो घोर घोर अर्थात तो भयंकर ये अज्ञान निद्रा सर्वानर्थ बीजभूता सारे अनर्थ का ये बीजभूत है इसलिए कारण शरीर इसको कह देते हैं ये सभी का कारण है क्योंकि जागृत स्वप्न ये दोनों मात्र के अनर्थ है अनर्थ का बीज हो गया ये कारण सर्व अनर्थ का बीज होता इसका क्षय कुरुत इसका क्षय करिए यही हो गया जागृत शब्द का अर्थ कथम कैसे क्षय करेंगे कहते हैं प्राप्त प्राप्य का अर्थ उपगम्य उपगम्य अर्थात तो शिष्यत्व न समर्पण समर्पित भूतवा किसको प्राप्त करेंगे श्रेष्ठान प्रकृष्टान आचार्यान प्रकृष्ट आचार्य में फिर प्रकृष्टत्व तो क्या है कहते हैं तद्विदस विदश अर्थात उसका जो अनुभव किए हैं इसलिए वो मुंडप्रुति है न श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद्विज्ञाथ सगुरुमे अभिग्छेत समिति श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद नास्ति अकृतम ब्रह्म कृतन अकृत ब्रह्म कृतन कर्मणा उसका प्राप्ति नहीं होगी कर्म आवश्यक नहीं है वो बात नहीं है कर्म तो निष्काम होकर के करना है जब तक तमस रजस ये सब तमस पूर्ण मात्रा से हट नहीं गया रजस शिथिल थोड़ा नहीं हो गया तब तक तो निष्काम कर्म करना चाहिए तद विद अर्थात ब्रह्मनिष्ठ भी, दहर, भी दहर, होना चाहिए उपदिष्टम उससे प्राप्त करके इस प्रकार आचार्यों को उपदिष्टम उनके द्वारा उपदेश किया जाने से कौन उपदिष्टम होंगे कहते हैं सर्वांतरम आत्मान सर्वातर जो आत्मा वो जब उपदिष्ट हो जाएंगे उनको प्राप्य का अन्वय इसके साथ होना है प्राप्य उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मान ये प्राप्य के साथ अन्वय हुआ केन रूपेण सर्वांतर आत्मा का प्राप्ति होती है तो कहते हैं अहम इति इस प्रकार की मैं ही वो हूं जो सर्वांतर है आत्मा है व्यापक है वो ही मैं ही हूँ इस प्रकार की निबोधत निबोधत कर तो कहते हैं अवगछत अच्छा अवपूर्वक गम धातु किस अर्थ में होता है ज्ञात इसलिए कहते हैं अवगछत अच्छा न ही इति श्रुतिर अन्कंपया आह मातृवत अति सूक्ष्म विषयवाजेयश नहीं उपेक्षित उपक्षि, उपेक्षित ये उपेक्षण उपक, का विषय नहीं है अर्थात इसका उपेक्षा नहीं किया जा सकता है महत्वबुद्धि इसमें रखना है श्रुति अनुकंपया आह श्रुति अनुकंपा करके कह रही है ये छांद के उपनिषद में आता है प्रजापति के पास ज्ञान के लिए जाते हैं इंद्र और विरोचना प्रजापति ने प्रथम बार उपदेश कर दिए हैं ये ऐसो अक्षिणी पुरुषों दृश्यते कह दिए तो ये दोनों ठीक समझे नहीं और चले गए विपरीत समझ करके चले गए प्रजापति पीछे से अनुकंपा से कर रहे हैं कह रहे हैं देखो ये लोग समझे नहीं फिर भी चले जा रहे हैं तो तात्पर्य है कि जब तक हम समझे नहीं तब तक चले नहीं जाना चाहिए यहाँ समझ का अर्थ अनुभव आ जाना चाहिए जब तक हमको अनुभव नहीं हुआ तब तक ये श्रवण आदि को छोड़ नहीं देना है तो छोड़ देंगे तो प्रजापति जैसा आचार्य पीछे से कहेंगे धीरे से कहेंगे सुनाई थोड़ा देगा किंतु तो जोर करके नहीं कहेंगे वापस आ जाओ ऐसा नहीं कहेंगे आचार्य उसका प्रारब्ध है तो उसका कर्म का इतना ज्यादा संस्कार है उसको खींच रहा है गाढ़ा में वो तो जाएगा श्रुति इस प्रकार की अनुकम्पया आह क्यों कहते मातृवत तो श्रुति को कहते हैं अर्थात सबसे अधिक हित ये सूती है अनुकंपा से कह रही है क्यों अनुकंपा से कह रही है कहते हैं अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वाज ध्याय ये जो ज्ञेय है आत्म तत्व है अति सूक्ष्म बुद्धि विषय अति सूक्ष्म बुद्धि अति सूक्ष्म के लिए विशेषण हो गया सूक्ष्म बुद्धि के लिए विशेषण हो गया तो अति सूक्ष्म बुद्धि हो गया ये तो सब कर्मधारे होकर के आ जाएंगे विशेषण विशेष आगे विषय के साथ क्या समास करेंगे ताकि घेयो को कहेगा अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है तो बुद्धि में स्थूलता वासना बुद्धि में अगर वासना रहेगी तो बुद्धि को स्थूला कहा जाएगा वो अर्थात वासनाग्रस्त बुद्धि का ये विषय नहीं बनेगा क्योंकि वासनाग्रस्त बुद्धि है तो वासना का पूर्ति के लिए वो चलेगा और वासना का पूर्ति कभी व्यापक में नहीं होगा परिच्छिन भाव ही रखवाएगा जब तक वासना है तब तक परिच्छिन्न भाव रहेगा वो छूटेगा नहीं क्योंकि अपरिच्छिन्न में कोई वासना की पूर्ति नहीं हो पाएगी किमेव सूक्ष्म इति उच्यते सूक्ष्म बुद्धि का विषय होता है आत्मतत्व और सूक्ष्म बुद्धि किस प्रकार की है उसको कहते हैं अच्छा सूक्ष्म बुद्धि का विषय है यह कहा गया तो क्यों इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि का विषय इस प्रकार कहा जाता है कहते हैं क्षूरस धारा अग्रियम निशिता तीक्षण कृता दुखे न अत्य सा शिवरस्य धारा से तो धारा जो क्षूर होता है उसका धारा धारा क्यों कह दिया कहते हैं अग्रियम अग्रियम अर्थात तो उसका जो अग्रभाग जहां वो छेदन करतन इत्यादि होता है और वो निशिता निशिता अर्थात तीक्षणी कृता दूरत्य दूरत्यय का अर्थ कहते हैं दुखे न अत्यो दुख से उसका पार किया जा सकता है आराम से नहीं सात यथा सा, सा, सा धारा ऊपर में दिया, दुर्गमनिया, धारा जो है उसके ऊपर पांव रख करके चले जा सकते हैं दुर्गमनिया, पदभ्याम तथा दुर्गम दुर्गम अर्थात तो दुस्संपाद्यम यह इस प्रकार की है दुसंपाद्यम दुखे न दुखे न संपाद्य अर्थात दुखे न इसका पार किया जा सकता है कौन सा कहते मंत्र में कहा गया पथः दुर्गम पथ पथ का अर्थ कहते हैं पंथानम एक वत्व ज्ञान लक्षण मार्ग ये जो ज्ञान मार्ग होता है वो ऐसे ही है क्षूर धारा थोड़ा सा जिसको अर्थात तो कट गया खून निकला वो तो हॉस्पिटल चला जाएगा वो क्या वो क्षूर के ऊपर चलेगा अर्थात तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ स्थूल और दृष्टान्त तो जैसा लगता है कि क्षूर का धारा है पांव रखने से कट जाएगा यहाँ अर्थात ज्ञान मार्ग में शरीर का बात तो दूर की है यहाँ हर जगह में मन का बात लिया जाएगा हम जब इस मार्ग में चलेंगे बार बार चोट लगेगा कहा से चोट लगेगा कहते इसमें बहुत ज्यादा भरा है तो वृक्ष का जो पत्ता हिल रहे ना ये भी हमको चोट पहुंचा देंगे और थोड़ा ये थोड़ा कम वासना इत्यादि है तो कहते है फिर व्यक्तियों से चोट लगेगा ये सब लगता रहेगा और सब ये सब छूट गया तो किसी व्यक्ति से भी नहीं है कहते अंतिम में शास्त्र से चोट लगेगा ये भाई महान कठिन है इसको ये लघु पढ़ने का समय ऐसा बैठना पड़ता है ना शुरू शुरू में तो कहते हैं ये सब कठिन कौन पड़ेगा कोई तीन चार महीना अभी भूआि तक भी पहुँचा नहीं छः महीना हुआ है ये कितना दिन लगेगा ऐसा कहेंगे कहेंगे भाई ये नहीं है ये तो थोड़ा पतला है आगे और चार खंड है मोटा मोटा थोड़ा उसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है तो इस प्रकार के अर्थात ये सब मन को धक्का लगेगा मन को धक्का अर्थात जहाँ वासना है वहां बार बार ले ले जाएगा फिर एक शिविर से धारा अर्थात तो वही है हमारा जो वासना है उसके ऊपर चोट पहुंचेगा बार बार हमको लगेगा कि ये तो काम का नहीं है दृष्टान्त तो दे, दे दिया गया जैसे पदभ्याम दुर्गमनिया एक सूरस्य धारा वास्तविक ज्ञान मार्ग में चलने के समय में, मन में जो विक्षेप होता है ये हमारा पुण्य का अभाव का बात है देवता लोग विक्षेप करेंगे देवता लोग तभी विक्षेप करेंगे अगर हमारा पाप कर्म है तो हमारा अगर पापकर्म नहीं है पुण्य हमारा अधिक है देवता विक्षेप नहीं करा पाएंगे निर्विघ्न निर्विघ्न इस मार्ग में चल पाएंगे और हमारा पुण्य है नहीं है ये पता नहीं है कहते हैं रिस्क ले नहीं लेना है इसलिए इस मार्ग में चलने का समय में भी हमेशा पुण्य करते रहना क्या पता हमारा कितना है तो कभी गिर जा सकते हैं पुण्य करना अर्थात निष्काम सेवा तो करते रहना है उपासना तो करते रहना है तभी जा करके ये मार्ग हम चल पाएंगे इसलिए सब दृष्टान्त तो देते हैं तत्वक्षण मार्ग कवयो मेधाविनो बदं कवय कविशब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी क्रांत अर्थ क्रांत पारदर्शी जो अपरपार देख लिया था ज्ञानी ज्ञानी लोग ही कहते हैं ये इतना आसान नहीं है ज्ञेय से अति ये जो ज्ञेय है अति सूक्ष्म है तद्दे ज्ञान मार्ग से दुसंपाद्य तद विषय से ज्ञान अभी ज्ञे तद विषय से तो ये तद विषय में क्या समर्स करेंगे ज्ञो को कहेगा ज्ञान मार्ग ज्ञानमार्गस्य अच्छा तद विषय से ज्ञान से के साथ लेंगे हैं ज्ञे से अति सूक्ष्म ये हो गया आगे तद विषय से ज्ञान ठीक है तद विषय से ज्ञान विषय में क्या समाज करेंगे ज्ञानमार्गों को कहेगा करेंगे तद विषय यसे ज्ञान तो ज्ञानमार्ग का विषय क्या हो गया किसको प्राप्त करना है ज्ञेय कौन हो गया ज्ञा ज्ञेय आत्मा हुआ ज्ञेय अति सूक्ष्म है तो वह आत्मा विषय है जिस ज्ञान मार्ग का ज्ञान मार्ग का विषय आत्मा हुआ इसलिए तद विषय से बहुवृ तद विषय से ज्ञान मार्ग से दुस्संपादक ज्ञानी लोग कहते हैं ये ज्ञान मार्ग दुस्संप्पाद्य महान कठिन है अच्छा तत्क अति सूक्ष्मेय इति उच्यते यह मंत्र पूरा हुआ आगे मंत्र में ज्ञेय से अति सूक्ष्म कैसे कह दिए उचित इसको बताते हैं यह हो गया आत्मा आत्मा अति सूक्ष्म है बताते हैं इसको में अपचय शब्द का अर्थ रास रास ह रास उच्चारण होगा ह्रास अर्थात घट जाना यावत यावत जैसे जैसे गुणों का ह्रास होगा घट जाएगा तो ताबत ताबत तारतम्य न दृष्टम उतना उतना सूक्ष्म हो जाएगा तारतम्य तरप तमप तस् भाव तारतम्य तो जितना जितना गुण घट जाएगा उतना उतना सूक्ष्म हो जाएगा इसलिए ब्रह्म तो निर्विशेष हो गया कोई गुण नहीं है पूर्ण सूक्ष्म दृष्टम पृथिव्यादी शु पृथ्वी में तो ये सारे पांचों का पांचों ये गुण दिखेंगे गुण अर्थात इंद्रिय ग्राह तो, तो पृथ्वी में गंध है रस रूप स्पर्श और शब्द पृथ्वी में भी पंचोदेशी कार्य कहेंगे भूमऊ कड़ा कड़ा तो उसमें ये पांचों चीज हैं पृथ्वी आधीसु आगे जैसे जैसे हम चलेंगे जल में जाएंगे तो एक गुण घट जाएगा क्या नहीं रहेगा जल में गंध नहीं रहेगा इस प्रकार की तो जितना जितना गुण घट जाएगा उतना उतना सूक्ष्म हो जाएगा परमात्मा ने तो गुणा नाम अत्यंत अभावात्त निरतिशयम सूक्ष्म सिद्ध्यतिहास गुणों का अत्यंत अभावात एक भी गुण नहीं है इसलिए निरतिशयम सौक्ष्म सबसे अधिक निर्गतो यस्मा उसमें कोई भी नहीं है, कोई भी भी अर्थात नहीं नहीं है है है इसलिए सबसे अधिक है, में। मेदिनी शब्द स्पर्श रूप रस गंधो उपचिता सर्वेन्द्रिय विषय भूता तथा इमदिनी तबत स्थूला प्रथम ये सबसे अधिक स्थूला है रस उपचिता। इसमें पांचों पांचों का गुण है। तो रस इसे उपचिता उपचिता अर्थात वृद्धि प्राप्ता वृद्धि को प्राप्त की सबसे अधिक स्थूला है सर्वेन्द्रिय विषय भूता सर्वेशाइन्द्रिया विषय भूता पृथ्वी तथा शरीरम यह जो स्थूल शरीर है वो भी इसी प्रकार के इसलिए इसको कहते हैं पार्थिव शरीर। तत्र पार्थिवशरी तकैक गुणापकर्षण गंधादीना सूक्ष्म महत्व नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम आकाशम इति। तत्र तत्र अर्थात तो पृथ्वी से आरंभ करके एक अपकर्षण पृथिवी से आगे कौन सा भूत आएगा जल कौन सा गुण घट गया गंध एक एक गुण अपकर्षण गंधाधीनाम कौन सा कौन सा गुण कहते गंधाधी नाम अपकर्ष हो जाएगा घट जाएगा तो सूक्ष्मत्व क्या बढ़ेगा कहते सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व और नित्यत्वम नित्यत्म आपेक्षिक नित्यत्म तो जितना जितना गुण घटेगा उतना उतना यह सब बढ़ेगा इनका तारतम्यम दृष्टम अधिका अधिक न्यूनाधिका यदि का जल इत्यादि में कहा तक आकाश समिति आकाशमी आकाशपर्य पृथ्वी से लेकर के आकाशपर्यत एक एक, -एक गुण घटेंगे तो सूक्ष्म महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व ये सब पढ़ेगा धीरे धीरे ते गय सर्वस्थूल्वादिकार शब्द ये किंत सूक्ष्म निरतिशय वक्त दर्शय श्रुति ते गय शब्दाता गंध से लेकर के शब्दपर्यत शब्दाता अंतिम दे दिया सर्व एव सर्वे बहुवचन है सर्वे स्थूलवादी कारणा तो ये सब गंध से लेकर के शब्दपर्य ये सब स्थूल होने में कारण है जितना अधिक उतना स्थूल ये सब यत्र न ये जिसमें ये सब नहीं है यत्र न संति कत्म कि सूक्ष्म निरतिशयत्व सूक्ष्म आदि से और क्या कह लेंगे महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व कहा गया ऊपर में द्वितीय पंक्ति का अंतिम में गंधादि नाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व यहाँ सूक्ष्मत्वादी आदि से बाकी तीन लेलन है ये निरतिशय निरतिशय ओ वक्त क्या कहना है इति दर्शयति इसको दिखाती है अर्थात आत्मा का स्थिति मतलब आत्मा का स्वभाव स्वभावस्वूप दिखाती है अशब्दमस्पर्शम व्यय तथा निगंधवच्च यदनाहत पर ध्रुव नीचा युम मुखा प्रमुच्य ये सब हमारा वास्तव स्वभाव कह रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम नित्यम का अनुभव सभी के साथ हो जाएगा अगंध बच्च यद आत्मतत्वम और अनादिंतम महत परम ध्रुवम तीचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्य आत्मतत्व का स्वरूप कहते हैं अशब्दम क्या समास करेंगे आत्म तो तो को कहा जाएगा अविद्यम शब्दों इस प्रकार स्पर्श में भी बहुबरी हो जाएगा और उपम ये भी बहुबरी हो जाएगा अव्ययम इसमें न कर देंगे न व्यय अव्यय आत्मा को कह देगा यहाँ भी बहुबरी हो जाएगा तो, अगर इनगतो धातु से अगर कर्तरी अच करेंगे तो हाँ हो जाएगा व्यय अर्थात व्यय क्रिया को भी कहेगा इन गतो धातु से आप ए रच से भाव अर्थ में भी कर देंगे और ऋण गतो धातु से पचादी से कर्तरी अच भी कर देंगे तो इन गतो धातु से दोनों उपाय से अच होगा अगर आप भाव में अच कर देंगे तो व्ययो क्रिया को कहेगा नाश होने क्रिया को कहेगा अर्थ में कर देंगे तो नष्ट जो हो रहा है उसको कह देगा यहां अबे जिसका नहीं होता है इस प्रकार बोगरी ले आ जाता है तथा तो तो अरसम अरसम में ये भी बहुबरी ये सबके साथ नित्यम अर्थात ये कभी कादाचित का नहीं है सर्वदा ये रहेगा और अगंधवत इसमें क्या समाचार होगा अगंधवत में अविद्यमान गंधो यश नहीं होगा यहाँ क्या लेंगे यहाँ तत्पुरुष तो लेंगे क्योंकि आगे मतुप दे दिया मतुप दे दिया था न के बाद मतु अगंध यत्म तत्व हर अनादिनादि अर्थात तो ये बौगरी है अविद्यमान आदिर यश अंतम तो जिसका कोई कार्य नहीं है अर्थात तो ये कारण नहीं होता है तो भाष्य में कहते हैं अंतर्था कार्यम जिसका कार्य नहीं है अर्थात ये आत्म तत्व तो ये कारण भी नहीं है आगे महत से हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ से समी बुद्धि बुद्धि से भी पर ध्रुव ये ध्रुव ध्रुव अर्थात तो नित्य पदार्थ है नीचाय नीचाय ज्ञात मृत्यु मुखात प्रमुच्यते फिर जन्म मरण का चक्र से ये मुक्त हो जाता है उस पर आत्मतत्व का अगर ज्ञान हो जाता है अहम अस्मी इस प्रकार भाष्य में अश्दम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच यतद्याख्यातम ब्रह्म अव्ययद्याख्यात तृतीयातम तो करना इनके द्वारा व्याख्यान कर दिया गया ब्रह्म का व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम् यह ब्रह्म अव्यय है यदि शब्दादिमत तद व्यति जो शब्दादि वाला होता है उसका तो नाश होगा तो यदि शब्दादिमत न्यायिक शब्दादिमत किसको कहेंगे आकाश को तो ये भाष्य पंक्ति वो न्यायिक मत को क्या करता है तो नाश करता है कहते तो यदि शब्दादिमत तद व्यती ये नयायी मानेंगे आकाश तो बेहती वो कहें आकाशम नित्यम तो भाष्यकार करें यद ही शब्दादिमत तद बती तो आकाश को लेकर के विवाद होगा अभी सिद्धांति कहेगा देखिए इस पृथ्वी में शब्द है जल में शब्द है ये अग्नि में शब्द है तो ये सब शब्दादिमत होने से सब बीती तो किंतु तो उसको नहीं मानेगा नया कहेगा शब्दादि मत तो आकाशी है तो आप कहेंगे पृथ्वी में कड़कड़ा और जल में बुलू बुलू और अग्नो भूगु भूग ऐसा सब कहा गया तो वो कहेंगे वो सब आकाश का ही है क्योंकि आकाश व्यापक है वो सब आकाश का ही शब्द तो है आकाश का तत्त पदार्थ के साथ संयोग होने से तत्त प्रकार की शब्द हो जाता है आकाश में न व्यती इदम तू अशब्दादिमत्वाद अव्ययम न व्यती न क्षीयते इदम तू इदम आत्मतत्वम यहाँ मंत्र में अशब्द बहुब्री था यहाँ अशब्दादि मतवा यहाँ बहुब्री हो जाएगा नहीं होगा ये नत उप दिया इसलिए अव्यय अव्ययम अर्थात न बिये न बियती अर्थात न क्षीयते इसका नाशन नहीं होता है अतएव तो च नित्यम क्योंकि जिसका व्यय नहीं होता है क्षय नहीं होता है नित्यम यद्य बिये तद अनित्यम इदम तो न बेती अतो नित्यम जिसका व्यय हो जाता है वो नित्य विकारी परिणाम हो गया अपक्षय हो गया व्यती अर्थात तो अपीय वो नित्य हो गया इदम तू आत्मतत्व न नहीं होता है इसलिए तो नित्यम इतच नित्यम और भी कारण है नित्य होने के लिए अनादि अनादिविद्यम आदि ही कारणम अश तदम अनादि अनादि अर्थ कहते हैं अविद्यमान आदि आदि तो कारण जिसका कोई कारण नहीं है तो जिसका कोई कारण होता है वो कार्य होगा जो कार्य होगा वो यद तदनित्यम तो इसका कोई कारण नहीं है इसलिए ये स्वयं कार्य नहीं है कार्य नहीं तो अनित्य नहीं होगा ये भी और तर्क है यद ही आदिमत तद अनित्यम जो आदि वाला होगा आदि कारण जो कारण वाला होगा वो तो कार्य है कार्य होने से वो नित्य हो जाएगा कारणे प्रलीयते जो कार्य है वो एक दिन कारण में लीन हो जाएगा यथा पृथ्वी आदि पृथ्वी अपना कारण में लीन हो जाएगा ये स्थूल पृथ्वी कहाँ लीन होगा प्रथम ये स्थूल पृथ्वी जल में लीन हो जाएगा ये स्थूल पृथ्वी जो पंचीकृत पृथ्वी इसका कारण पंचीकृत जल है क्या ये जो कार्यकारण भाव हम भूत में कह रहे हैं ये पंचीकृत में ना अपंचीकृत में अपंजीकृत में पंचीकृत में कार्यकारण भाव नहीं है नहीं के पृथ्वी सब जल में लीन हो जाएंगे वो नहीं होंगे तो अर्थात ये सब जो पंचीकृत दिख रहे हैं ये प्रथम है ये सब पंचीकृत सब खुल जाएंगे सब अपंजीकृत हो जाएंगे अपंचीकृत क्योंकि प्रक्रिया कैसे आये है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सब अपंचीकृत हुए आगे पंचीकरण हुआ तो जब प्र, मतलब प्रत्यावर्तन होगा वो प्रथमे पंचीकरण में टूटेगा पंची टूटने से सब अपीकृत हो जाएंगे आगे फिर ये लीन होगा इदम पृथ्वी आदि इदम तुम सर्व कारण अकार्यम ये तो सभी का कारण होने से ये कार्य नहीं है अकार्यवाद नित्यम ये कार्य नहीं है जो कृतक होगा वो नित्य होगा ये कार्य नहीं है तो नित्य हो जाएगा न कारणम अस्ति यस्मिन प्रलीयते ये कार्य नहीं तो इसका कोई कारण ही नहीं है कारण होता तो उसमें लीन हो जाता है किंतु ये कारण नहीं है तो ये अकार्य जैसे ये अकार्य हुआ अर्थात ये कार्य नहीं है इसलिए नित्य है तथा अनंतम अनंतम अर्थात जिसका कोई परिच्छेद नहीं है परिच्छेद करने वाला कोई कारण भी नहीं है परिच्छेद कितने प्रकार के हो जाते हैं देश काल वस्तु जो देश परिचिन हो जाएगा वो कौन सा अभाव का प्रतियोगी होगा अत्यंत अभाव का और जो वस्तु परिचिन हो जाएगा अन्य अभाव का और काल परिच्छिन हो जाने से राग अभाव ध्वस तथा अनंतम अनंतम अविद्यमान अंत अंत अच्छा ये तो अंत अर्थात अंत कार्य जिसका कार्य नहीं है तो कार्य नहीं है कारण भी नहीं होता है ये स्वयं कार्य नहीं हुआ पहले कह दिया गया अभी कहते हैं अनादि है, है इसलिए कार्य नहीं है अभी कहते हैं अनंत है, है इसलिए कारण भी नहीं है यथा कदल्यादे है फलादि कार्य उत्पादन अपी अन्यत्म दृष्टम कदली कदली अर्थात कदली वृक्ष फलादि कार्य उत्पादन कदली वृक्ष में जब फल आ जाएगा तो फिर अभी आगे दूसरा फल आएगा बोल करके उसको फिर और संभाल सकते हैं कहते वो तो नष्ट हो जाएगा नष्ट हो जाने से अनित्यत्व दृष्टम कदली वृक्ष अनित्य है नथापि अंतभत्व यहाँ जो अपि दे दिया है अपि का अर्थ चकार लेंगे यथा कदल्यादे है फला, फलादि कार्य उत्पादन चृष्ट न अंतभत्व क्योंकि अपी का अर्थ भी और भी इस प्रकार के अर्थ यहाँ नहीं घटेगा तथा च अंतत्व ब्रह्मणों अथोपि नित्यम ब्रह्म में इस प्रकार की अंत नहीं है जैसे कदली वृक्ष का अंत हो जाता है कार्य करके वो नाश हो जाता है इस प्रकार की ब्रह्म का नहीं है अतोपि नित्यम यहाँ का अपी अर्थ भी इस कारण से भी वो नित्य है महतो परम कहा गया महतः परम कहा गया तो महत्व तो, महत्व अर्थात तो महतत्वात महतत्व तो समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भ बुद्ध्याख्यात बुद्धि अर्थात बुद्धि उससे परम परम अर्थात विलक्षणम विरुद्धम लक्षणम यश नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् नित्य ज्ञान स्वरूप है ये हिरण्य नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं हो तो एक क्षण के लिए अज्ञान था नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद्र सर्व साक्षी सभी का साक्षी स्वता रूप निषद में भी आता है और सर्वभूत आत्मत्वात सभी भूतों का आत्मभूत यही है अर्थात सभी को सत्ता सत्तास्पूर्ति देने वाला और सभी का साक्षी अंतर्यामी रूपेण सर्वभूतात्मा सभी को सभी का अधिष्ठान रूपेण सर्वभूतात्मा अधिष्ठान सर्वसाक्षी अंतर्यामी ध्वन रूप अर्थात इसमें सब है और यह सब में है उक्तम ही ऐसा भूतेश गूढ़ोत्मा न प्रकाशते कहा गया था सभी भूतों में विद्यमान है आगे ध्रुवम ध्रुवम का अर्थ कूटस्थम नित्यम न पृथ्वी आदिवत आपेक्षिक नित्य तुम पृथ्वी जैसे आपेक्षिक नित्य आकाश आपेक्षिक नित्य सृष्टि का आरंभ से अंतिम तक रहेगा इस प्रकार की नहीं है ये तो पारमार्थिक नित्य है तदेवं तो भूतं ब्रह्मात्मानं ब्रह्मात्मान इस प्रकार की ब्रह्मात्मा कहते हैं अर्थात ब्रह्म वही आत्मा है वही जगत अधिष्ठान है वही प्रत्यक भी है अवगम्य निचाय का अर्थ अवगम्य तम आत्मान उस आत्मा को अर्थात जो कि सभी भूतों का अंतर्यामी भी है और सभी का अधिष्ठान भी है वही प्रत्यक है और वही ब्रह्म भी है मृत्यु मुखात अर्थात तो मृत्यु गोचरात तो मृत्यु का विषय और नहीं बनेगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा अविद्या काम कर्म लक्षणात यही मृत्यु है अविद्या काम कर्म तो अविद्या है तो आगे काम अविद्या से भेद ज्ञान होगा भेद ज्ञान होने से शोभन बुद्धि उसमें इच्छा तो ये आगे कर्म प्रभृति यही सब मृत्यु उससे प्रमुच्यते प्रकर्षण मुच्चित अर्थात तो पुनः इसको कभी भी प्राप्त नहीं करेगा बियुज्यते आज यहाँ तक ओ स नो मित्र सं